घट गोरख घटी घटी मीन आपा परिचय गुरुमुख चीन इसके दो अर्थ हो सकते हैं दोनों प्यारे कि जब तक तुमने गुरु का मुख नहीं चीना है जब तक तुमने अपना गुरु नहीं चीना है तब तक तुम अपने को ना पहचान सकोगे आदमी अपने चेहरे को सीधा सीधा नहीं देख सकता दर्पण में देख सकता है हां दर्पण में देख लिया हो एक बार तो फिर अपने चेहरे की एक पहचान आनी शुरू हो जाती लेकिन पहला अनुभव तो दर्पण में होता है। तुम जरा सोचो अगर तुमने कभी दर्पण न देखा होता और अचानक तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचानते कि ये मैं ही हूं नहीं पहचान सकते थे तुम्हें अपने चेहरे का कोई पता ही ना होता और चेहरा तुम्हारे पास है दर्पण तुम्हें चेहरा नहीं देता दर्पण तुम्हें कुछ भी नहीं देता दर्पण सिर्फ एक झलक देता है एक प्रतिबिंब देता है जिसे तुम सीधा नहीं देख सकते हो उसे तुम दर्पण की छवि में देख लेते हो फिर धीरे धीरे अपने चेहरे की पहचान हो जाती गुरु दर्पण है पहली पहचान तो तुम्हें इस बात की करनी होगी कि कौन है तुम्हारा गुरु किसी से प्रेम लगा लेना होगा और प्रेम लगाना नहीं पड़ता प्रेम हो जाता है सिर्फ बाधा ना डालो तो प्रेम हो जाए अनेक बार तुम गुरु के करीब आ गए हो घड़ी घटने को ही थी घटी ही घटी थी कि तुम चूक गए तुमने हजार बाधाएं खड़ी कर ली तुमने हजार प्रश्न खड़े कर लिए तुमने हजार शंकाएं खड़ी कर ली तुमने हजार संदेह उठा ली और वो जो प्रेम की छोटी सी उमंग उठी थी दब गई पहाड़ों के नीचे दब गई गुरु की पहचान प्रेम की उमंग से होती जिस व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हारे भीतर आनंद का भाव भर जाए शांति की एक लहर दौड़ जाए एक सन्नाटा खिंच जाए तुम एक जादू में मुक्त हो जाओ कोई चीज तुम्हारे हृदय को छू जाए तुम्हारा तालमेल बैठ जाए तुम्हारा छंद बन जाए तुम्हारी सांसें किसी के साथ चलने लगे तुम्हारा हृदय किसी के साथ धड़कने लगे जैसे प्रेम होता है बस वैसे ही गुरु की खोज होती है। ये बड़ा प्रेम है यह प्रेम की पराकाष्ठा है लेकिन तुम हजार सवाल उठाते हो कि यह हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि जैन है कि खाता क्या पीता क्या कपड़े क्या पहनता उठता बैठता कैसे तुम 25 विचार बीच में लाते हो उन्हीं विचारों में उन्हीं पोह में उसी शोरगुल में वो जो थोड़ी सी उमंग उठी थी खो जाती उमंग बड़ी धीमी होती उसका उठना मुश्किल खो जाना सरल होता है तुम्हारे चित्त के कोलाहल में भीतर की जो धीमी सी आवाज आनी शुरू हुई थी विनष्ट हो जाती तुम अपने कोलाहल में डूबे वापस लौट जाते हो गुरु की पहचान आपा परिचय गुरुमुख चीन गुरु के चेहरे को जिसने पहचान लिया उसने बड़े से बड़ा कदम उठा लिया अब अपने को पहचानने में ज्यादा देर ना लगेगी गुरु को पहचानने का अर्थ हुआ तुम शिष्य बन गए शिष्य बन गए तो आधा काम तो पूरा हो गया तुम्हारे भीतर का आधा अंग तो पूरा हो गया अब दूसरा आधा अंग रहा वो गुरु के पास बैठते उठते किसी दिन पूरा हो जाएगा किसी भी पूरा हो जाएगा लेकिन अर्चन आती है तुम्हारे संस्कारों से काश तुम इसका फैसला मेरे ही दिल पर छोड़ दो किसकी मैं बंदगी करूं कौन मेरा खुदा बने तो सब आसान हो जाए मगर तुम्हारा समाज छोड़ने नहीं देता काश तुम इसका फैसला मेरे ही दिल पर छोड़ दो किसकी मैं बंदगी करूं कौन मेरा खुदा बने लेकिन माँ बाप तो छोटे छोटे बच्चे की गर्दन पकड़ लेते बच्चा तो पैदा होता है न हिंदू न मुसलमान न ईसाई मगर माँ बाप उसकी गर्दन पकड़ लेते जल्दी से उसको चले खतना करवा दो बपतिस्मा करवा दो जनेऊ पहनवा दो कुछ भी करवा दो जल्दी करो पंडित पुरोहित के चक्कर में डाल दो इस असहाय बच्चे को इस कोरे कागज को गूद डालो इस पे कुछ कुछ लिख दो इसके पहले कि इसको होश आना शुरू हो इसके सिर को व्यर्थ की बातों से भर दो धारणाओं से पक्षपातों से फिर जिंदगी भर उन्हीं पक्षपातों की आड़ से वो देखेगा और उसी देखने के कारण प्रेम की घटना नहीं घट पाएगी क्योंकि प्रेम की घटना पक्षपातों के कारण नहीं घट पाती प्रेम की घटना के लिए पक्षपात एक तरफ रखे होने चाहिए हटा दिए गए होने चाहिए क्योंकि कौन जाने गुरु किस रूप में आएगा मस्जिद में मिलेगा कि मंदिर में कि गुरुद्वारे में क्या पता दुनिया जब अच्छी होगी लोग जब थोड़े और समझदार होंगे तो अपने बच्चों को कहेंगे कि जाओ सब मंदिरों में जाओ मंदिर में भी जाओ मस्जिद में भी जाओ गुरुद्वारा भी जाओ गिरजे भी जाओ अग्यारी भी जाना जहां जहां जा सको जाना सब जगह तलाशना पता नहीं कहां मिल जाए पता नहीं कौन दर्पण तुम्हारे मन भाजा है और जो तुम्हारे मन भाजा है वो तुम्हारा गुरु है ये कोई और दूसरा निर्णय नहीं कर सकता लेकिन हम तो हर चीज में निर्णय दूसरों से करवाते रहे हम तो बच्चों को प्रेम भी नहीं करने देते मां बाप तय करते हैं विवाह उनका हम तो मौका ही नहीं देते प्रेम को हम बिल्कुल मार ही डालते इसलिए हम बाल विवाह करते थे क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा विवाह करना तुम किसी युवक को किसी युवती से बांधने लगोगे तो युवक कहेगा लेकिन मेरा कोई लगाव नहीं छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ पता ही नहीं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उनको ज्यादा मजा इसमें आ रहा है कि घोड़े पर बैठे उन्हें घोड़े से मतलब है बाजा बज रहा वो मरे मजे में घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं मुकुट बंधा हुआ है छुरी लटकी हुई वो बड़े आनंद में उनका आनंद छुरी में घोड़े में बैंड बाजे में उनको ये पता नहीं कि क्या हो रहा है कि वो जिंदगी भर के लिए उपद्रव में बंधे जा रहे हैं इसका उन्हें कुछ पता नहीं बच्चों की अपनी उत्सुकताएं होती मैंने सुना एक आदमी एक गांव में रहता था अपने बच्चों को लेकर रोज बगीचा घूमने जाता था बच्चे को बड़ा लगा था वहां नेपोलियन की प्रतिमा थी एक घोड़े पर सवार नेपोलियन घोड़ा बिल्कुल छलांग लगाता हुआ बच्चा वहां जरूर अपने पिता को ले जाता था कि चलें नेपोलियन के पास चलें बाप भी बड़ा खुश था कि उसको बच्चे को नेपोलियन में इतनी उत्सुकता है वो जरूर जाता था वो घोड़े नेपोलियन के पास जाके घड़ी पर देखते बैठता फिर बदली का वक्त आया पिता की बदली हुई तो बेटे ने कहा एक बार नेपोलियन को आखिरी बार और देखा बाप लेके बेटे को बगीचे गया बाप ने उससे कहा कि तू कभी कुछ पूछता नहीं नेपोलियन के संबंध में तेरी उत्सुकता उस इतनी उसने कहा आज पूछता हूं नेपोलियन तो ठीक है मगर इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ कौन बैठा बच्चा तो नेपोलियन घोड़े को समझता था ये ऊपर कौन चढ़ा बैठा है ये मुझे बिल्कुल नहीं जसता नेपोलियन तो बड़ा शानदार बच्चों की अपनी उत्सुकता होती अपने ढंग होते हैं अपने सोचने के छोटे बच्चे की शादी कर दी उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है तुम मूर्छा में सब करवाया दे रहे हो और ऐसा ही तुमने गुरु के साथ भी कर दिया और ये जीवन की दो बड़ी घटनाएं एक शारीरिक प्रेम की घटना है एक आत्मिक प्रेम की घटना है तुमने दोनों मार डाली तुमने दोनों काट दी। अब अगर दुनिया प्रेम शून्य हो जाए तो आश्चर्य क्या न तो यहां शारीरिक प्रेम है न यहां आत्मिक प्रेम है बाप मुसलमान था तो बेटों को कहा मस्जिद के अलावा कहीं और मत जान अब क्या पक्का कि मस्जिद में से अपना गुरु मिल जाएगा मिल ही जाएगा बहुत कम संभावना है कि मस्जिद में से गुरु मिल जाए क्योंकि जो गुरु की योग्यता को उपलब्ध होते हैं वो शायद ही मंदिर मस्जिदों में पुजारी बनते हैं शायद ही कौन वैसा व्यर्थ का धंधा करेगा कौन परंपरागत होगा जिसने सत्य को जान लिया है वो किसी शास्त्र से बंधा हुआ नहीं होगा और न किसी परंपरा से बंधा होगा वह तो स्वयं गवाह है परमात्मा का वह तो अपनी हैसियत से खड़ा होगा वह तो अपने अधिकार से बोलेगा तो मंदिर मस्जिद में मिल जाते हैं पुजारी पुरोहित मौलवी मगर गुरु नहीं मिल पाता मगर इन गुरुओं के कारण गुरु के मिलने में बाधा बन जाती मेरे पास लोग आते मुझसे पूछते हैं कि इसमें कुछ हानि तो नहीं है इसमें कोई पाप तो नहीं है क्योंकि बचपन में किसी गुरु ने हमारे कान फूके थे अब हम आपको गुरु बनाए तो इसमें धोखा तो नहीं हो रहा मैंने कहा तुमने उस गुरु को चुना था उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं था पिताजी ने जिससे कान फूकवा दिए फुकवा दी, फुक्वा दी। मगर अब एक मन में दुबिता बैठ गई कि जब एक गुरु हो गया तो अब दूसरे गुरु को कैसे बनाए और ये गुरु तुमने बनाया ही ना था तुमने ही बनाया होता तब तो दूसरे की कोई जरूरत ही ना होती तुम नहीं खोजा होता तब तो दूसरे की कोई जरूरत ना होती मगर एक धोखा हो गया ये झूठा सिक्का तुम्हारे हाथ में है इसकी वजह से अगर सच्चा सिक्का कभी मिलता भी हो तो तुम इस झूठे को छोड़ ना सकोगे क्योंकि झूठे को छोड़ने में लगेगा कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा इतने दिन तक जिसे गुरु माना अब उसको कैसे छोड़ दें आदत बन गई एक संस्कार गहरा हो गया काश तुम इसका फैसला मेरे ही दिल पर छोड़ दो किसकी मैं बंदगी करूं कौन मेरा खुदा बने तो आसान हो जाए बहुत बात अच्छी दुनिया में न तो मनुष्य के शारीरिक प्रेम पर कोई दूसरा आरोपण करेगा और न मनुष्य के आध्यात्मिक प्रेम पर कोई दूसरा आरोपण करेगा लोग अपनी प्रेसी अपना प्रेमी खुद चुनेंगे लोग अपना गुरु खुद चुनेंगे कम से कम प्रेम तो स्वतंत्र होना चाहिए कम से कम उस पर तो कोई जंजीर नहीं होनी चाहिए मगर बड़ी जंजीरें हैं प्रेम पर प्रेम पर ही जंजीरें घृणा पर तो कोई जंजीर नहीं है घृणा तो बिल्कुल मुक्त है प्रेम पर जंजीरें वह मनुष्य पर जंजीरें नहीं प्रीति पर दीवानों पर दीवाले मनुष्य अप्रेम के ढंग से जीता रहा है और जिन बातों को तुम प्रेम भी कहते हो वो प्रेम के धोखे हैं प्रेम नहीं और धोखे से तृप्ति नहीं होती झूठे भोजन से कहीं पोषण मिलेगा। दूसरा अर्थ आपा परिचय गुरुमुख चीन पहला अर्थ पहले तो गुरु के चेहरे को पहचान लो जहां तुम्हारा हृदय आंदोलित हो उठे फिर फिक्र मत करना कि तुम्हारी धारणाओं के अनुकूल है या नहीं हृदय धारणाओं की चिंता ही नहीं करता हृदय में तो तूफान आता बाढ़ आती किनारों को तोड़ के बह जाता है। एक अर्थ दूसरा अर्थ आपा परिचय गुरुमुख चीन फिर गुरु के मुख से जो चिन्ह दिए जाए स्वयं को पहचानने के उन्हें समझना वो जो जो, जो चिन्ह दे अंतर यात्रा के लिए जो जो मील के पत्थर बताए उनको समझना सोनी गुणवत्ता सुनी बुद्धि बनता गुरु की बात को बहुत बोधपूर्वक सुनना ऐसे ही मूर्छित मूर्छित मत सुन लेना नहीं तो पहचान ना आएगी यह बात सूक्ष्म की है सुनी गुण बनता सुनी बुद्धि बनता अनंत सिद्धा की वाणी और मजा यह है कि जो एक गुरु बोल रहा है वो अनंत सिद्धों की वाणी अभिव्यक्ति में भेद होगा शब्द अलग होंगे प्रतीक अलग होंगे तो मगर जो एक सिद्ध बोलता है वो सभी सिद्धों की वाणी इससे अन्य था हो ही नहीं सकता इसलिए जिसने एक सिद्ध को पा लिया उसने सारे सिद्धों की परंपरा को पा लिया और सिद्धों की कोई एकाद सांप्रदायिक एक परंपरा को नहीं सारे सिद्धों की परंपरा को पा लिया जिस गुरु पा लिया उसने मोहम्मद भी पा लिया गुरु में और महावीर भी पा लिया उसने जरथुस भी पा लिया और बुद्ध भी पा लिया उसने लाउत्सो भी पा लिया और बोधि धर्म भी पा लिया जिसने एक गुरु पा लिया उसने सारे जगत के समस्त गुरु पा लिए क्योंकि उनका सूत्र एक ही है कुंजी तो एक ही है जिससे ताला खुलता है अस्तित्व का सुनी बुद्धि बनता, सुन गुणवंता अनंत सिद्ध की वाणी गोरख कहते मैं जो कह रहा हूं ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं यह अनंत सिद्धों की वाणी शीस नबाबत सतगुरु मिलिया जागत रैन बिहानी और जिनके भी क्षमता है सिर को झुकाने की उन्हें सतगुरु निश्चित मिल जाता सिर झुकाने की क्षमता बस वही एकमात्र अनिवार्य शर्त है जो झुकने को राजी है उन्हें गुरु मिल जाता है बड़ा प्यारा वचन है शीश नबाबत सतगुरु मिले इधर शीश झुकाया नहीं उधर गुरु मिला नहीं तत् मिलना हो जाता है हजारों नूर उसी की हसरत दीदार पर कुर्बान कि जिसकी जिंदगी ही हसरत दीदार हो जाए सारे प्रकाश उस पर नछावर किए जा सकते हजारों नूर उसी की हसरत दीदार पर कुर्बान सारे प्रकाश उस व्यक्ति की एक अभिलाषा पर कुर्बान किए जा सकते हैं जिसके भीतर कि जिसकी जिंदगी ही हसरत दीदार हो जाए कि जिसके भीतर एक ही दर्शन की आकांक्षा है सत्य के दर्शन की आकांक्षा है या प्रभु के दर्शन की आकांक्षा है जिसके भीतर प्रभु दर्शन की आकांक्षा है बस उसको एक ही काम और करना है कि जब हृदय में पुलक उठे और जब प्राण पुकार दें तो सिर झुकाने को राजी हो जाए अहंकार को गलाने को राजी हो जाए बाबत सतगुरु मिलिया जागत रैन बिहानी और फिर तो रात भी दिन हो जाती और नींद भी जागरण हो जाती जागत रैन बिहानी एक बार गुरु से मिलना हो जाए तो रोशनी से संबंध हो गया जागृति से संबंध हो गया फिर तो नींद भी जागृत है फिर तो बेहोशी में बेहोश है बिना गुरु के तो सब उदास शाम है।, है इस शहर शाम है इस तरह की आज उदास खुद से दूरी का जिस तरह एहसास जैसे सोया हुआ किसी का नसीब जैसे आशिक के दिल में फिक्र रकीब जैसे खामोश जाकनी का समा जैसे उठता हुआ चिता से धुआं जैसे बेबसों जुलमतों में नजर जैसे बेवा का मायके को सफर दूर मंजिल का फासला जैसे लुट कर रह जाए काफिला जैसे न कोई साज है न कोई जाम हाय यह साम उदास साम जिंदगी बिना गुरु के ऐसी है न कोई साज है न कोई जाम न कोई वीणा बचती है न कोई मदमस्ती का प्याला भर के आता है न कोई साज है न कोई जाम हाय शाम उदासी शाम जिंदगी जब तक सत्य से ना जुड़ी हो सुबह भी शाम है और दिन भी रात है पूर्णिमा भी अमावस है और जिंदगी भी मरण का एक लंबा सिलसिला है और कुछ भी नहीं सत्य से संबंध हो जाए जिसने सत्य जाना है उससे संबंध हो जाए जिसकी आंखों में परमात्मा की झलक बनी है उससे संबंध हो जाए तो तुम परमात्मा से जुड़ गए परमात्मा को जानने वाले से जुड़ गए तो परमात्मा से जुड़ गए अब शाम भी सुबह है अब रात भी दिन है अब मौत भी सिर्फ अमृत का दर्शन होगी उन्मन रही बादना कहिबा और जब ऐसा हो जाए गुरु से मिलन हो जाए हृदय आंदोलित हो उठे वीणा बज उठे उन्मन ही रही बा फिर तो भीतरी डुबकी मार के रह जाना भेद न और किसी से कहना भी मत भेद, क्यों क्योंकि कोई समझेगा नहीं लोग समझेंगे दीवाने हो गए हो ये तो ऐसा ही है जिससे मजनू को प्रेम हो गया लैला से इसका कोई यह अर्थ थोड़ी है कि सारे दुनिया के लोगों को लैला से प्रेम हो जाए और जिनको प्रेम नहीं हुआ वो तो मजनू को दीवाना कहेंगे तुम देखते ना प्रेमियों को सभी लोग दीवाना कहते कि पागल हो गए जो हो गया है पागल उसको छोड़ के सभी को वो पागल मालूम पड़ता है कारण उसका है क्योंकि जो उसे दिखाई पड़ रहा है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा और जो उसे दिखाई पड़ रहा है वो किसी को दिखाई पड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसको देखने की शर्त ही प्रेम है ये बहुत अड़चन की बात है इसे समझ लेना मजनू को एक सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार की बारह सुंदरियों को सामने खड़ा कर दिया और कहा मैं तुझे रोज रोते देखता हूं गलियों में चिल्लाते लैला लैला तेरी आवाज़ें तेरी पुकार गांव भर दुखी है तेरे लिए मेरे मन में ये सवाल उठा कि लैला बहुत सुंदर होगी तभी तो तू पुकारता फिरता है मैं भी सौंदर्य का प्रेमी पारखी तो मैंने छिप के लैला को देखा वो तो मैंने बहुत साधारण पाया तू दीवाना है फिजूल की बकवास में लगा मुझे तुझ पे इतनी दया आई कि मैंने कहा तुझे बुला के अपने राज की बारह सुंदरियों में से जो भी तू चुनना चाहे चुन ले मजनू एक एक के पास गया और इंकार करता गया कि नहीं नहीं यह भी नहीं जब बारह को ही इंकार कर दिया सम्राट ने कहा कि तू होश में है इससे ज्यादा सुंदर स्त्रियां इस, इस राज्य में दूसरी नहीं है लेला तो इनके सामने कुछ भी नहीं मजनू हंसने लगा उसने कहा कि नहीं लेला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए आपके पास आंख ही नहीं आपने लैला को देखा नहीं जिस लैला को मैंने देखा है आपने उस लैला को नहीं देखा आपने किसी और को देखा होगा एक कवि देखता है फूल को उसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है एक वैज्ञानिक फूल को देखता है उसे कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता अगर वो रसायनविद है तो उसे सिर्फ रसायन शास्त्र की कुछ बातें दिखाई पड़ती एक माली फूल को देखता है तो उसे केवल इतना ही दिखाई पड़ता है कि कितने पैसे मिल जाएंगे बाजार में बेचने से बनटसा कभी फूल को तोड़ता नहीं था एक मित्र बनरसा को मिलने आया था तो अपनी बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया बनरसा तो बहुत नाराज हुआ उस मित्र ने कहा आप कैसी बात करते हैं? मैं तो सोचता था कि आप इतने बड़े साहित्य आपको फूलों से प्रेम होगा उसने कहा प्रेम है इसलिए तो तुमने तोड़ा क्यों उसने कहा कि मैंने सोचा आपके कमरे में गुलदस्ता से जा दूंगा उसने कहा मुझे प्रेम बच्चों से भी है क्या उनकी गर्दनें काट के गुलदस्ता से जाओ? अब जो फूल में बनरसा को दिखाई पड़ रहा है वो शायद ही किसी को दिखाई पड़ता हो इतना प्रेम इतना सौंदर्य कि बच्चे की गर्दन काटने जैसी पीड़ा हो जाए फूल को तोड़ने में तो ख्याल रखना जिसमें तुम्हें गुरु दिखाई पड़ा है जरूरी नहीं कि सभी को गुरु दिखाई पड़े सच तो यह है कि तुम्हें दिखाई पड़ा है इसलिए जितने तुमसे संबंधित हैं उनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा उनकी तो दुश्मनी खड़ी हो जाएगी अगर पति को गुरु दिखाई पड़ गया तो पत्नी को अड़चन शुरू हो जाएगी कि ये कहां की झंझट आ गई ये हम दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी आ गया अब पति मेरा नहीं रहा मेरे पास पत्नी आके कहती है कि आपने क्या कर दिया आप हमारे बीच में क्यों आ गए हमारी जिंदगी में क्यों आ गए सब ठीक चल रहा था और पति आपके पीछे दीवाने हो गए अब मैं नंबर दो हूं अब उनको फिकिर यहां की लगी रहती कैसे पत्नी बर्दाश्त करे और अगर पत्नी ने चुन लिया है गुरु तब तो और मुश्किल हो जाती तब तो पति के अहंकार को भयंकर चोट लग जाती ये तो पति मान ही नहीं सकता कि पति के अतिरिक्त भी कोई और परमात्मा है पति ही परमात्मा है और पत्नी किसी के चरणों में झुकने लगी और इस तरह वो पति के चरणों में नहीं झुकती कौन पत्नी पति के चरणों में झुकती पति को ही झुकवाती रहती तो गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारे जो निकटतम हैं वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे उनको फिर तुम्हारे साथ नया आयोजन करना पड़ेगा क्योंकि तुम नए होने लगे एक नई घटना तुम्हारी जिंदगी में घट गई और छोटी घटना नहीं ऐसी जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर देगी अब तुम्हारी जिंदगी नए ढंग से निर्मित होगी और जो तुमसे जुड़े हैं उनको भी अपनी जिंदगी नए ढंग से निर्मित करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ अगर जुड़े रहना है तो नहीं तो सब संबंध उखड़ जाएंगे टूट जाएंगे इसलिए गुरु का मिलन एक क्रांति है गोरख ठीक कहते हैं रही बाेदना कहिबाह पीबा निझर पानी चुपचाप भीतर भीतर पीना चुपचाप भीतर भीतर समाना मत अपने गुरु की प्रशंसा करना क्योंकि प्रशंसा तुम करोगे करना तुम्हारा चाहेगा मन कौन ना करना चाहेगा जिसको गुरु मिल गया वो चाहता है कि मुंडेरों पर चढ़ जाए मकानों की और चिल्ला के दुनिया भर को कह दो कि पागलो कहां चले जा रहे हो आओ मेरे गुरु के पास ये बिल्कुल स्वाभाविक है मगर तुम जितना अपने गुरु का सम्मान करोगे उतने ही दूसरे अपमान करेंगे तुम जितनी प्रशंसा करोगे उतने ही दूसरे निंदा करेंगे तुम्हारे गुरु को मानने का मतलब तो होगा कि तुम्हारे बोध को स्वीकार कर लिया कौन तुम्हारे बोध को स्वीकार करेगा तुम्हारे गुरु के खंडन में वे यह कह रहे हैं कि तुम मूरख हो मूड़ हो किस ना समझ के चक्कर में पड़े हो पागल हो गए हो दीवाने हो गए हो सम्मोहित हो गए हो कोई तुम्हारा निकटतम मित्र भी यह बात मानने को राजी नहीं होगा कि उसके पहले और तुमको गुरु मिल गया तो तुम इतने बड़े पात्र ऐसे सुपात्र कि उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा तुम्हें दिखाई पड़ गया तुम ऐसी आंख वाले तुम ऐसे प्रज्ञा चक्षु नहीं उसके अहंकार पे चोट पड़ेगी वो सिद्ध करने में लग जाएगा हर तरह से सिद्ध करने में लग जाएगा कि तुम गलत हो और तुम्हें गलत सिद्ध करने का एक ही उपाय है कि तुम्हारे गुरु को गालियां दे कल मुझसे कोई पूछता था कि आपके लोग इतने खिलाफ क्यों मैंने कहा ये बिल्कुल स्वाभाविक है कुछ लोग मेरे इतने प्रेम में हैं और एक आदमी प्रेम में पड़े तो कम से कम पचास आदमी खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि उस एक आदमी से जो पचास जुड़े हैं वो सब खिलाफ हो गए उसके बेटे खिलाफ हो जाएंगे मेरे उसकी पत्नी उसके भाई उसके बंधु उसके रिश्तेदार उसके सारे संबंधी एक आदमी से अगर पचास आदमी जुड़े हैं और स्वभावता एक आदमी से पचास तो कम से कम जुड़े होंगे ज्यादा ही जुड़े होते वो सब मेरे खिलाफ हो गए एक पक्ष में क्या आया पचास विपक्ष में हो जाएंगे मगर मैंने उनसे कहा एक बात पक्की समझना कि मेरे बाबत निर्णय लेना ही होगा या तो मेरे पक्ष में या मेरे विपक्ष में दोनों हालत में तुम मुझसे जुड़ गए दोनों हालत में तुम मुझसे बचना सकोगे जो विपक्ष में है वो कभी विपक्ष में हो सकता है क्योंकि जो पक्ष में है वो कभी भी विपक्ष में हो सकता है इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है यहां मित्र शत्रु हो जाते हैं शत्रु मित्र हो जाते हैं। इसलिए जो जुड़ गया वो अभी चाहे शत्रु की तरह जुड़ा हो कभी मित्र हो सकता है ऐसी भी घटनाएं रोज यहां घटती जब तक पति उत्सुक था पत्नी खिलाफ थी जब से पति उत्सुक नहीं रहा पत्नी उत्सुक हो गई झगड़ा है ना अब जब पति ने रंग रंग बदल लिया तो पत्नी ने भी रंग बदल लिया जब से पति विरोध हो गया पत्नी पक्ष में हो गई बड़े अजीब हैं लोगों के मन और लोग मूर्छित भाव से जी रहे हैं उन्हें कुछ पक्का पता नहीं है कि क्यों जो बोलते हैं क्यों जो करते हैं क्यों जो प्रेम घृणा नाते रिश्ते बना लेते हैं क्यों उन्मनी रही बा भेद न कही पीबा निर्झर पानी वो जो भीतर गुरु के प्रेम में जुड़ के झरना बहने लगेगा उसको पीना